ईश्वर के विषय में हम बहुत कुछ सुनते विचारते रहते और स्वयं हमारे में प्रश्न उठते रहते हैं कि मैं जो ईश्वर के बारे में जान रहा हूं जो सुना है पढ़ा है विचारा है वो ठीक है या नहीं है इस प्रश्न के पीछे एक मुख्य कारण यह भी रहता है कि जो हमने जाना समझा होता है उनमें परस्पर असंगतियां भी होती हैं इसलिए प्रश्न उठ सकते हैं अथवा अलग अलग व्यक्तियों को हम सुनते हैं अलग अलग पुस्तकों में पढ़ते हैं कोई ये कहते हैं कोई ये कहते हैं कोई ये कहते हैं तो भिन्न भिन्न और परस्पर विपरीत बातें सुनने से भी ईश्वर के विषय में हमें संशय रहता है क्योंकि ईश्वर परोक्ष विषय है सीधे हमें प्रत्यक्ष नहीं होता यंत्रों से कोई सिद्ध करके सीधे सीधे बता नहीं पाता है बता ही नहीं सकता है तो शास्त्रों का महापुरुषों का गुरुजनों का सहारा लेना होता है उनकी बताई हुई बातों को हम सुनते हैं समझते हैं और भी इस पे जो विचार करते हैं उनको भी हम जानते हैं तो ईश्वर एक ऐसा विषय बन चुका है जिसके बारे में सबसे अधिक परस्पर विपरीत बातें हैं आत्मा के बारे में भी हैं धर्म के बारे में भी हैं पर परमात्मा के बारे में सबसे अधिक है तो एक तो यह स्थिति है कि हम सबको ठीक मान लें परस्पर विपरीत को भी ठीक मान लें कि ठीक है कोई बात नहीं उनकी दृष्टि ये उनकी दृष्टि ये हथियार छोड़ देते हैं हम मानना बस जैसा है ठीक है होगा जैसा भी होगा विपरीत है तो है उससे मेरे को क्या अंतर आता है ठीक है मैं जैसा मानता हूं मैं ठीक हूं वो जैसा मानता है वो ठीक है जो है मानना ही तो है केवल जब हम इस तरह से सोचने लग जाते हैं मानना है और बस कुछ विचारना है और जो भी उस ईश्वर से संबंधित करना है वो करने करते हैं बस उतने में संतुष्ट हो जाते हैं तो ये परमात्मा की उपेक्षा की तरफ हम चले जाते हैं ऐसा व्यक्ति कभी भी गंभीरता से परमात्मा को लक्ष्य नहीं बना सकता तो ये सोच लेता है कि ठीक है ये भी ठीक है होगा जो होगा ये काम चलाऊ बात है टालने वाली बात है ये भाषा ही काम चलाऊ है जैसे हम किसी व्यक्ति के बारे में चलो ठीक है होगा जो होगा मेरे को क्या लेना देना होगा जो होगा उसके साथ भाव जुड़ा हुआ रहता है मेरे को क्या लेना देना होगा जो भी होगा ये भाव ये वाक्य किसी व्यक्ति किसी वस्तु किसी संस्था किसी देश के कि बारे में जब हम बोलते हैं होगा जो होगा मेरे को क्या लेना देना होगा धनवान होगा होगा विद्वान होगा बलवान होगा होगा बड़े पद का प्राप्त कर लिया होगा उसके इतने अच्छे बच्चे होंगे होंगे ये भाषा उपेक्षा की भाषा है हम उसमें रुचि नहीं लेंगे और यदि ईश्वर को गंभीरता से हमें अपने जीवन का लक्ष्य बनाना है तो ये उपेक्षा नहीं चल सकती जो हमारे से संबंधित व्यक्ति होगा उसके लिए नहीं चल सकता होगा जो होगा हम किसी संस्थान में नौकरी करने भी जाए वहां के बारे में कुछ सही विपरीत बातें भी हों तो हम ये नहीं कह सकते कि होगा जो होगा कोई बात नहीं किसी कंपनी के उत्पाद हैं इसमें खाने पीने की चीजें हैं इसमें चर्बी मिलाते हैं और कुछ मिलावट होती है गंदगी आ जाती है होगा जो होगा हम ऐसे नहीं लेते हम गंभीरता से लेते हैं मित्रता करनी हो विवाह करना हो जिससे हम संबंध बनाना चाहते हैं जिससे निकटता चाहते हैं उन व्यक्तियों के बारे में भी हम कभी ऐसे नहीं करते विपरीत बात सुनी गई तो एकदम कान खड़े होते हैं ऐसा है ऐसा है वो उसको खोजते हैं है या नहीं है क्योंकि हमारा निर्णय उस पर निर्भर करता है हम ऐसी भाषा में नहीं करते ठीक है होगा जो होगा कोई बात नहीं देखेंगे बहादुर ये टालने की भाषा और जो इस भाषा में चलते हैं वो फिर ठोकरे भी खाते हैं। होगा जो होगा कोई बात नहीं फिर भी देखेंगे तो न तो उसमें रूचि होगी न दृढ़ता होगी और गए भी तो फिर गलती की संभावना रहती है तो ईश्वर के विषय में जो हम सुनते हैं अगर हम ईश्वर के प्रति गंभीर हैं, तो हमें विचारना पड़ेगा सोचना पड़ेगा रास्ता निकालना पड़ेगा भले ही कितना झंझट लगे कितनी विपरीत बातें हों उसमें हमें निर्णय तो करना पड़ेगा ये ठीक है ये गलत है अपनी समझ से हो सकता है हम भी जो निर्णय करें गलत हो कभी लेकिन बहुत सारी गलत बातों को तो हम हटा ही सकते हैं अपनी योग्यता क्षमता के आधार पर पवित्रता के आधार पर हम बहुत सारे निर्णय तो कर सकते हैं कुछ चीजें बहुत सरलता से ठीक हो जाती हैं कुछ चीजें फिर भी विचारनीय रहती है और आगे होगा तो कितना भी कुछ हो कितना भी हमने सुना हो हमें निर्णय पे तो निश्चय पे तो पहुंचना चाहिए जब हम संसार की अन्य वस्तुओं व्यक्तियों के बारे में निश्चय प्राप्त करना चाहते हैं तब उचित व्यवहार कर पाते हैं तो परमात्मा ऐसा कैसा उपेक्षित हो गया कि होगा जो होगा और हम उससे उचित व्यवहार भी कर लेंगे और ये हमारी ईश्वर प्राप्ति और धर्म के मार्ग पर चलने और आध्यात्मिक उन्नति में एक बाधक भी बन जाता है तो इसलिए एक समझने का प्रयास है जिसको जैसा समझ में आए अपना अपना विचार रख सकते हैं केवल जिस तरह से कुछ विचार किया जा सकता है किया जाता है वो आपके सामने और आपके मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं उसके समाधान का प्रयास है उससे सब सहमत हो जाए सब संतुष्ट हो जाए आवश्यक नहीं है होता भी नहीं है लेकिन फिर भी प्रतिप्रश्न का भी आपके पास में अवसर है आपको फिर कोई प्रश्न उठता है फिर भी आप पूछ सकते हैं तो कल अंत में एक बात चल रही थी कि प्रश्न यह था अंकित जी का कि आत्मा एकदेशी होकर भी निराकार कैसे है? वैसे ईश्वर का संबंध है लेकिन चूंकि आत्मा भी साथ में आ जाता है तो वो भी विषय कुछ साथ में चल रहा है कि आत्मा एकदेशी है तो निराकार कैसे है जबकि हम हर वस्तु को देखते हैं जो भी एकदेशी होता है उसका कोई न कोई आकार होता है चौकोर है आयताकार है गोलाकार है एकदेशी चीज का कुछ न कुछ आकार होगा ये मान करके प्रश्न था तो मैंने कल कुछ उदाहरण रखे थे कि जो एक है वो साकार ही हो ये कोई आवश्यक नहीं है एक देशी चीजें भी निराकार होती हैं जैसे कि जान है सुख दुख है और बहुत स्थूल उदाहरण भी दिए थे कि पानी साकार है या निराकार है तो जो आकार का मतलब यू निश्चित आकार बोलते हैं उनको तो निराकार ही बोलना पड़ेगा वायु आकार है साकार है निराकार है आकाश साकार है निराकार है इत्यादि तो यहां साकार निराकार को समझने के लिए इन शब्दों को दो तरह से देखा जाएगा इनका प्रश्न वो अलग तरीके से है वहां इनका मतलब है साकार का मतलब जिसका कोई घेरा होता है परिधि होती है सीमा होती है फैलाव होता है उस अर्थ में अगर आकार को प्रयोग करेंगे तो जो एकदेशी आत्मा है उसका भी आकार होता है उसका भी अपना फैलाव होता है गहराव होता है यहीं तक ही है उससे इधर उधर ऊपर नीचे वो नहीं है ये निश्चित है उस दृष्टि से प्रश्न बिल्कुल ठीक है किंतु इसको हमारे शास्त्रों में साकार नहीं कहा गया है ये तो आधुनिक भाषा में जो प्रयोग आजकल प्रचलित है कि इसका आकार क्या है एक देशी चीज का कोई ना कोई आकार होगा अनियताकार हो नियताकार हो, नियत हो जैसा भी हो तो उस दृष्टि से तो आत्मा भी उसका भी घेरा है लेकिन उसके लिए आकार शब्द प्रयोग नहीं करते हैं उसके लिए कहते हैं परिमाण परिमाण का मतलब घेरा उसकी सीमा परिसीमा होती है तो जो जो भी एकदेशी होता है वो उसका एक निश्चित परिमाण होता है और जो सर्वव्यापक होता है उसको भी परिमाण ही कहा जाता है उसको विभू परिमाण कहा जाता है जैसे परमात्मा है सर्वव्यापक है तो परिमाण तो उसमें भी है लेकिन वो विभू परिमाण है महत परिमाण है और जो छोटी चीजें होती हैं बिल्कुल वो अणु परिमाण है जो बीच की होती है वो मध्यम परिमाण है और मध्यम में भी बहुत सारे भेद हैं तर्तम, जितना जितना जिसका फैलाव है तो वो परिमाण तो अवश्य होता है तो आत्मा का भी होता है इस दृष्टि से उसको आप कहना चाहें तो साकार कह लें लेकिन इसको साकार शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए साकार का फिर दूसरा अर्थ आ जाता है साकार का मतलब होता है जो आंख से दिखाई देता है हाथ से जिसको हम छू सकते हैं इन चीजों को साकार बोलते हैं विशेष रूप से आंख से दिखाई देता है तो पानी का आकार वैसे भले ही कुछ भी निश्चित नहीं हो लेकिन वो दिखाई देता है दूध दिखाई देता है तरल चीजें भी साकार कहलाएंगे इसी तरह से वायु के लिए भी है जो वाय पदार्थ होते हैं गैसीय पदार्थ होते हैं जितने स्थान में रहते हैं उतने में फैल जाते हैं थोड़ा सा हो तो दूर दूर हो जाते हैं उनकी उनका स्वभाव ही ऐसा है तो आत्मा में रूप नहीं है स्पर्श नहीं है गंध नहीं है रस नहीं है ये जो पांच विषय हैं ये नहीं है आत्मा में इस दृष्टि से वो निराकार है। और परिमाण की दृष्टि से कहें तो वो उसका परिमाण होता है वो बहुत अणुस्वरूप होता है और वो कैसा होता है उसकी परिकल्पना में देखेंगे तो परिमंडल होता है परिमंडल आकार होता है परिमंडल का मतलब होता है चारों ओर से गोल जैसे कि गेंद होती है जितने भी आकार हैं उसमें नित्य चीजों का आकार परिमंडल ही मिलेगा एक सिद्धांत जो एकदेशी चीजें हैं उनका परिमाण क्या होगा जब प्रकृति के मूल कण है वो भी किस आकार के होंगे तो परिमंडल होंगे वैशेषिक दर्शन में एक सूत्र है इसके लिए नित्यम परिमंडलम जो नित्य चीजें होती हैं एकदेशी वो परिमंडल होती हैं। चारों ओर से गोल होती हैं ये आत्मा पे भी घटेगा और प्रकृति के जो मूल कण है निरवय है जो अविच्छेद्य हैं अखंडनीय है मूलभूत जो कारण है वो भी परिमंडलीय होगा तो वो नित्य होते हैं और विभिन्न आकारों में देखते हैं तो वैज्ञानिक लोग एक केवल सामान्य तुलना की दृष्टि से कह रहा हूं उसका इससे सीधा संबंध नहीं है सबसे स्थिर आकार कौन सा है आकार मतलब त्रिकोण छुट, छुटकोण आयताकार गोलाकार सबसे स्थिर आकार कौन सा है गोल सबसे स्थिर है हालांकि वो नित्यता के रूप में नहीं कहते लेकिन स्थिरता की दृष्टि से वो स्थिरता उसको नित्यता की तरफ जाती है नित्य होता है वो स्थिर होता है टूटता पुटता नहीं है किनारे होंगे उचित जल्दी टूटेगी गोल होगी तो कम टूटेगी समान संघात वाली है समान संगठन है उसका जुड़ाव है और उसमें किनारे किनारे हों तो जल्दी जाएगा घिस जाएगा जल्दी और जो गोल होगा उतने ही घनत्व वाला उतने ही दृढ़ता वाला उसको स्थिर अधिक रहता है तो गोलाकार ही सबसे स्थिर है उसका भी थोड़ी हम संगति इससे लगा सकते हैं तो नित्यम परिमंडलम तो आत्मा जो एक देशी है उसका परिमाण कैसा है जिसको आप आकार की भाषा में कह रहे हैं परिमाण कैसा है तो गोलाकार है परिमंडल है गेंदादी की तरह से अगला प्रश्न अशोक आर्य जी का जो ईश्वर की उपासना करता है तो उसको ईश्वर कुछ अतिरिक्त एक्स्ट्रा भी देता है या नहीं तो उपासना से इनका अभिप्राय यहां पर स्तुति से है प्रशंसा से है क्योंकि आगे इन्होंने ऐसा ही लिखा है उपासना जो जिसको हम उपासना कहते हैं परमात्मा के निकट बैठना उसका मूल अर्थ तो यह होता है मानसिक रूप से भावना के रूप से हम उसकी निकटता को प्राप्त करते हैं स्थान देश की दृष्टि से तो परमात्मा हमारे निकट है ही अंदर से अंदर है आत्मा के अंदर भी है कण कण में है उस दृष्टि से तो उसके पास जाना नहीं होता है उपासना निकट बैठना निकट जाना ये भावना के स्तर पर होता है आत्मीयता होती है अपनापन लगता है उसके प्रति कृतज्ञता होती है उसके प्रति हम समर्पित होते हैं तो उपासना का एक मुख्य अर्थ है लेकिन जो हम बैठते हैं सुबह शाम उस समय जब भी हम बैठते हैं उसमें परमात्मा की निकटता भी होती है और उससे पहले दो चीजें और करते हैं हम परमात्मा की स्तुति करते हैं और प्रार्थना करते हैं स्तुति का मतलब है परमात्मा के गुणों का वर्णन बखान करना प्रशंसा करना आप ऐसे हैं आप ऐसे हैं या परमात्मा ऐसा है ऐसा है उसके विभिन्न गुणों को हम स्मरण करते हैं मन में लाते हैं विचार करते हैं वो मंत्र से श्लोक से किसी वाक्य से या विचार से जैसे भी करते हैं ये स्तुति कहलाती है और दूसरा है प्रार्थना प्रार्थना का मतलब कुछ हम चाहते हैं मांगते हैं ऐसा होना चाहिए मुझे ये दीजिए मेरे को ऐसा हो जाए इत्यादि मेरी कामना हम रखते हैं इसको प्रार्थना कहते हैं तो इन्होंने उपासना शब्द का प्रयोग किया लेकिन इनका अभिप्राय स्तुति से उपासना से यानी स्तुति से कुछ अतिरिक्त मिलता है या नहीं क्योंकि लोक में भी ऐसा ही देखा जाता है कि कोई किसी को खुश, खुशामद से खुश करता है तो उसे विशेष उपहार मिल जाते हैं नेता की खुशामद से बिना योग्यता भी नौकरी मिल जाती है ऐसे ही सुना जाता है कि वो भी यानी ईश्वर भी खुश होकर के वरदान आदि दे देता है तो ऐसा परमात्मा तो नहीं है तो हमारी प्रशंसा से खुश हो करके और हमें कुछ अतिरिक्त एक्स्ट्रा दे दे और वरदान दे दे पहली बात तो परमात्मा को अपने लिए हमारी प्रशंसा की स्तुति की कोई आवश्यकता नहीं है खुशामत कौन पसंद करता है लोक में भी जिसको अपनी प्रशंसा की कमी लगती है जो प्रशंसा से खुश होता है अधिक खुश हो जाता है प्रशंसा सुनते ही एकदम प्रसन्नता आ जाती है स्तुति सुनते ही हमारे को अच्छा लगने लगता है यानी पहले हम अच्छे अनुभव नहीं कर रहे थे उतने प्रसन्न नहीं थे जितने स्तुति करने के बाद में बढ़ाई सुनने के बाद में हम प्रसन्न हो जाते हैं यह हमारे में तो संभव है क्योंकि हम हमारी सुख दुख और हमारी प्रसन्नता अप्रसन्नता निर्माधिक होती है ये परमात्मा तो सदा प्रसन्न ही है उस नित्य ही आनंद से युक्त है आनंद की चरम सीमा है उसके पास में उससे अधिक कुछ आनंद होता नहीं है तो हमारे प्रसन्नता से हमारी स्तुति से उसको क्या मिलने वाला है उसमें क्या परिवर्तन आने वाला है कुछ भी नहीं परमात्मा की स्तुति की जाती है प्रीति के लिए उसके प्रति हमारा प्रेम बढ़ जाए कोई उपहार नहीं मिलने वाला है हमारा प्रेम उसके प्रति बढ़ जाए जैसे किसी भी वस्तु के लिए के गुण धर्मों को हम जब अच्छाइयों को सोचने लगते हैं व्यक्ति हो वस्तु हो क्रिया हो तो हम उसकी तरफ रुचि लेने लगते हैं प्रीति हो जाती है उसको अपनाना चाहते हैं उसको खरीदना चाहते हैं उसको उपयोग करना चाहते हैं उसको अपने पास रखना चाहते हैं ये प्रीति होती है स्तुति करने से प्रीति होती है हम सुनने लगे भाई ये व्यक्ति बहुत अच्छे हैं महापुरूष हैं बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं तो स्तुति सुनी स्तुति हमारे मन में बैठ गई तो क्या होता है प्रीति हो जाती है और प्रीति हो जाती है तो हम अपने घर छोड़ छोड़ करके उनके पास आ जाते हैं जैसे आप लोग आए गए कुछ तो मन में रहता है व्यक्ति हो वस्तु हो हम उसको फिर प्रीति होती है तो अपनाना चाहते हैं तो उपासना के काल में संध्या के काल में परमात्मा की स्तुति इस इसलिए की जाती है कि उसके प्रति हमारी प्रीति बने अधिक अधिक, अधिक बने अभी अच्छी बनती है दिन में फिर बिगड़ जाती है भूल ही जाते हैं या कम हो जाती है लेकिन उस समय एकांत में बैठ के फिर स्तुति करते हैं हम अपनी प्रीति को बढ़ाते हैं इससे परमात्मा को पाने की इच्छा हमारी बढ़ती है और परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमारे प्रयत्न भी बढ़ते हैं इसलिए ये स्तुति की जाती है बाकी परमात्मा खुशामदों की उस तरह से नहीं है कि वो उसको सुनकर के हमें कुछ वर्कान दे, दे। अगला प्रश्न अशोक जी का यम नियम धारणा ध्यान आदि एक एक लकड़ियां हैं यानी आठ अंग जो हैं तो एक तो ये तरीका है कि लकड़ियां जोड़कर कुर्सी बनाए यानी एक एक जोड़ दी हमने लकड़ी आठ अंगों यंग, यंग, को या कुर्सी खरीद लाए तो लकड़ियां उसमें आ ही जाएंगी तो अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है तो यमुनियम और ये आसन प्राणायाम आठों अंग की कोई कुर्सी होती है जो कि कहीं से मिल जाए हमारे को तो फिर ये सब करना नहीं पड़ेगा इनको झंझट लग रहा है कठोर लग रहा है काफी आगे देखिए वो कुर्सी क्या है तो ये कहते हैं कि तो यमुनियम साधने में जीवन बीत जाता है यमुनियम ही नहीं सकते करते रहते हैं करते रहते हैं इतना समय लग जाता है तो क्या सीधा ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते यमनियम के बिना और वो मिल गया तो यमनियम आदि अपने आप सिद्ध हो जाएंगे इसकी जरूरत ही नहीं है तो ईश्वर कैसा हो गया कुर्सी की तरह से हो गया कि वो मिल गई तो सब कुछ हो गया तो ऐसा तो संभव नहीं है ईश्वर अपना साक्षात्कार उन्हीं को कराता है जो पात्र बनते हैं ये पात्र बनने के लिए तो हम आए हैं ये मनुष्य जन्म और ये सारी सृष्टि इसीलिए तो मिली है कि हम उसके पात्र बन जाए और युन नियम कठिन इसलिए लगते हैं क्योंकि हम यम नियम का जो भंग होता है उसमें सुख या हित देखते हैं अपना झूठ बोलने में हम अपना हित देखते हैं अच्छा लगता है लाभ लगता है हमें हमारा दिमाग ही यही काम करता है क्रोध करते हैं तो हिंसा करते हैं तो हमारा दिमाग यही काम करता है कि इसमें हमारा हित हो रहा है तो जब तक उसमें हम हित देखेंगे लाभ देखेंगे सुख देखेंगे वो कभी नहीं छूटने वाले हैं और जिस दिन हमने उसमें हानियां देखनी शुरू कर दी हैं, हमारे को समझ में आ गई इससे तो बहुत हानि हो रही है मेरी उस दिन कभी नहीं करेंगे तब तो यही बिल्कुल सरल लगेगा अंदर से तो हम उसमें लाभ देख रहे हैं और बाहर से छोड़ना चाह रहे हैं यह कभी संभव नहीं होगा ये विपरीत स्थिति विरोधाभास है आपस में ये संघर्ष पैदा कर देगा ये समस्याएं खड़ी करेगा यह द्वंद पैदा करेगा तनाव लाएगा हम अंदर से तो बदल नहीं रहे हैं और बाहर से इनको पालने का प्रयास कर रहे हैं नियमों से व्यवस्था से डंडे से ये जब करते हैं तो अंदर तो कुछ अलग भाव है और बाहर से हमारे को रुकना पड़ रहा है अब ये जबरदस्ती होता है ये बलात होता है तो दबाव आएगा संघर्ष आएगा और जब तक बाहर के कारण है लोकलाज है लोग देख रहे हैं तब तक, तक तो उससे वो नियंत्रित रहेगा लोगों को पता लगेगा है, ये मेरे को बुरा कहेंगे लोग तब तक, तक तो वह नियंत्रित रहता है और जब वो कारण हटते हैं तो अंदर जैसा जाने वैसा ही फिर करने लगता है क्योंकि हम तो अपने जान के अनुसार ही करते काम कठिन इसलिए लगता है और हमने इसको कठिन बना लिया है इसलिए कठिन लगता है नहीं तो ये कठिन नहीं है आप में से कोई बीडी सिगरेट तो नहीं पीता होगा बहुत कठिन काम है ना बीड़ी सिगरेट छोड़ना बहुत कठिन है ना जिसको आदत है जिसको आदत है जो लगातार पीता है चैन स्मोकर है लगातार श्रृंखला एक के बाद एक या दिन में कई कई पीता है उसके बिना न, न भूख लगती है न नींद आती है ना शुद्धि होती है वो पीता ही रहता है एकाग्र ही नहीं होता अच्छा ही नहीं लगता है सुस्ती रहती है उसके लिए कितना कठिन है शराब छोड़ना अन्य नशीले जो आजकल आधुनिक नशे है वो तो और भी कठिन है छोड़ने कितना कठिन लगता है आपको हमको कठिन लगता है क्या कठिन है क्या कुछ भी नहीं हमारे को कोई संघर्ष हो रहा है क्या वो तो रो रहा है परेशान हो रहा है वो तो तड़प रहा है रहा नहीं जा रहा है उसके लिए चोरी करेगा उसके लिए डका डालेगा किसी को डरा धमका के पैसे ले लेगा ले माता पिता से ले लेगा झूठ ले ले बोलेगा क्या क्या करता है वो इधर से उधर भाग के जाएगा खरीदेगा उसी के लिए प्रयत्न करता रहेगा वही दिमाग में चलता रहेगा और उसको कहोगे छोड़ दो गलत है नहीं बहुत कठिन है तो नहीं छोड़ सकता और आपके हमारे लिए कुछ भी कठिन नहीं है कुछ भी कठिन नहीं, बल्कि वो पीना उसकी तरफ जाना वो हमारे लिए वो कठिन है उल्टा हो गया ऐसा ही यम नियम के बारे में है जब हम उसमें आसक्त हैं हमारा ज्ञान ऐसा कह रहा है और हम इसी समझ से जी रहे हैं तो उनको पालना हमारे लिए बहुत कठिन है क्योंकि विपरीत ज्ञान अंदर भरा हुआ है उसको हम ठीक नहीं कर रहे लेकिन वो समझ में आ गया तो तो बिल्कुल वैसा ही सरल है जैसा कि ये बल्कि ज्यादा सरल है किसको आप सहज कहेंगे मेरी सिगरेट पीने वाले को उसका जीवन सहज है या हमारा सहज है शराब पीने वाले का जीवन सहज है या हमारा सहज है उस अंश में उन नशों के कारण उनके जीवन में कितने तनाव दबाव खिंचाव हैं और समस्याएं हैं हम सब उनसे मुक्त हैं हमारे कोई सोचना नहीं पड़ता कोई दिक्कत नहीं है हम बल्कि सरल अवस्थित्व में अच्छी स्थिति में है तो ऐसा ही इनके लिए भी होता है अधर्म सारा का सारा वो सहज नहीं है असहज है सत्य असत्य में भी ऐसा ही है असत्य बोलना कठिन है उसमें बहुत झंझट है और सत्य बोलने में क्या झंझट है वो तो सरल है हितकारी है तो जब तक ये ज्ञान नहीं बदलता तब तक ये कठिन ही लगेंगे कितने भी जन्म जनमान तक करते रहे ऋषियों ने सबने ये विधियां बता रखी है कि कैसे इनसे हम दूर हों उस शैली को समझ के करेंगे तो कुछ भी कठिन नहीं है अगला प्रश्न रजनीश जी का क्या यह उचित है कि हम प्रमाणों युक्तियों के आधार पर उस परोक्ष ईश्वरीय सत्ता के स्वरूप का निर्धारण करके उस परम सत्ता को ही नियमों में बांध दें जिसके नियमों में हम चल रहे हैं तो हम ईश्वर को नियमों में बांध तोड़ न रहे ईश्वर बन ही नहीं सकता हम सोचें तो भी नहीं बन सकता कोई नहीं बांध सकता ईश्वर जैसा है उसको हम समझने का प्रयास कर रहे हैं वैज्ञानिकों ने बहुत से नियम खोज लिए प्रकृति के तो उन्होंने प्रकृति को बांध दिया क्या उन नियमों को खोज के प्रकृति जल का ये स्वभाव है ये गुण है इतने डिग्री सेंटीग्रेड पर ही वो उबलता है वैज्ञानिकों ने बांध दिया है उसको पानी को वो वैसा है वैसा समझ है वैसा ही हम जान रहे हैं परमात्मा तो सबसे अधिक नियमों का पालन करता है सबसे अधिक नियमों का पालन करता है अपने नियमों से दिखता ही नहीं है अटल रहता है बिल्कुल बिल्कुल अडिग रहता है उसके नियम सदा से एकरस हैं, क्योंकि वो पूरे अच्छी तरह से सर्वोच्च स्थिति के हैं उसमें बदलाव की गुंजाइश ही नहीं है बदलाव तो हम तब करें जब कोई चीज खराब हो अच्छी नहीं हो उससे और हम परिवर्तन संशोधन करते रहते हैं वो तो सर्वज्ञ है जो नियम है वो बिल्कुल ठीक है अंतिम है उसमें कोई सुधार की गुंजाइशी नहीं है हम उन नियमों को उस परमात्मा के स्वरूप को जानने का प्रयास कर रहे हैं उसको बांधने का प्रयास कर ही नहीं सकता कोई बंध नहीं रहे हैं। तो परमात्मा के हमारे को नियमों में चला रहा हम उसके नियमों में चल रहे हैं हम उसके नियमों में ठीक तरह चल सकें उसको ठीक तरह जान सकें उसके नियमों को ठीक तरह जान सकें उसके लिए सारी बातें अगला प्रश्न है जो एक है वो तो सर्वव्यापक नहीं हो सकता यह स्पष्ट है किंतु जो सर्वव्यापक है वह क्यों एक नहीं हो सकता बिल्कुल उसी तरह जैसे एकदेशी सर्वव्यापक नहीं हो सकता ऐसे सर्वव्यापक भी एकदेशी नहीं हो सकता एकदेशी का मतलब है एक ही देश पर दूसरे देश में नहीं हाँ जो एक जो सर्वव्यापक होता है वो सब जगह पे होता है इस एक देश में भी है यहां भी है यहां भी है सब जगह है इस रूप में आप एकदेशी कहना चाहें तो वो सब जगह है कण कण में है लेकिन यदि उसको सर्वव्यापक को एकदेशी कर लेंगे यानी एक ही देश में है तो दूसरे देश में अभाव मानना होगा उसका उसकी सर्वव्यापकता नहीं रहेगी वो सर्वव्यापक है वो एक देश में आ ही नहीं सकता असंभव है जैसे एक सर्वव्यापक नहीं हो सकता तो सर्वव्यापक भी एक नहीं हो सकता नहीं रखते प्रणव पर